पर सब का अधिकार है यथेम वाचम कल्याणी मावादानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम राजभ्याम शुद्रा चार्याय चा चारणा शुक्ल यजुर्वेद क्या तुम हमें वेद में ऐसा कोई प्रमाण दिखला सकते हो जिससे यह सिद्ध हो जाए कि वेद में सब का अधिकार नहीं है पुराणों में अवश्य लिखा है कि वेद की अमुख शाखा में अमुक जाति का अधिकार है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 किंतु आजकल हम लोगों ने पुराणों को वेद की अपेक्षा श्रेष्ठ समझ रखा है वेदों की चर्चा तो बंगाल प्रांत में लुप्त ही हो गई है मैं वह दिन सुग्र शीघ्र देखना चाहता हूँ जिस दिन प्रत्येक घर में गृह देवता शालग्राम की मूर्ति के साथ साथ वेद की भी पूजा होने लगेगी जब बच्चे बूढ़े और स्त्रियाँ वेद अर्चना का शुभारम्भ करेंगे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 तंत्रों के अनुसार होती है